अराजकता भी ठीक नहीं होती ब्राह्मणों ने फिर धन्यवाद एक विषय में इस बहन को राजा बनाया शासन इसका बहुत बड़ा था तो, तो राज्य शासन उसके हाथ में जब आया बहन के में तो चोर आज की ओर थे वो सब दुख हो तो गए गए परंतु राज लक्ष्मी पा करके उसका बड़ा अभमान से हो गया बहन को महात्मा संतों का अपमान करने लगा और उसने रथ में भय बैठ करके घोषणा कर दी न यव्यम न दातव्यम न होतव्यम जो कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता है कोई दान नहीं दे सकता है कोई होम नहीं कर सकता है से डोंडी की मुफ्त करवा दी ब्राह्मण ऋषि बोले अच्छा हमने उसको राजा बनाया ये तो बड़ा आधार नहीं थे जल भाई इसको चल करके समझा और ऋषि लोग आए और आकर के और उस राजा को तो बैन को तो समझाने लगे हे वीर घर नष्टे राजा ऐश्वर्याक ऋषि जो तो धर्म मर्यादा का तुम पालन नहीं करोगे धर्म के नष्ट होने पर राजा ऐश्वर्य से कथित हो जाता है उसका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है ये इसलिए जिसके राज्य में प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती है उस पर भगवान प्रसन्न होते तो राजन अतस्तुम यज्ञ में इसका राज्य में पारित यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन कर, कर, करते हुए प्रजा तो का पालन करो यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होकर के तुम्हारे देश में समयानुकूल वर्षा करेंगे तब हेलनम कर तुम नारि देवताओं की उपेक्षा करना उचित नहीं जब ये बात बहण बोला ऋषियों नीलम द्वारा तुम सबके सब, सब मूर्ख हो अधर्म को मैं नहीं अधर्म कोई धर्म माने हुए हो मैं तुम्हारी का चलाने वाला मैं तुम्हारा स्वामी हूं मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम हमको अपना स्वामी नहीं मानते ईश्वर नहीं मानते और क्या ईश्वर नाम का कौन कौन वस्तु है तुमने कोई देखा यज्ञ पुरुष नाम जिसको तुम यज्ञ पुरुष कहते हो तो कौन जिसमें तुम्हारी बड़ी बाजी भक्ति है अरे ब्रह्मा विष्णु और शिव इंद्रादित्य स्व राजा के शरीर में निवास करते हैं तो इसलिए ब्राह्मणों तुम हमारा ही हमारा ही पूजन करो यजद्धम बलिंच मयम अर्दर हो हमको ही भेंट चढ़ाओ हमारा ही पूजन करो उनसे अतिरिक्त तो और कि कौन आराधना करने की जो ये जब उसके बचनों को सुना तो ऋषि लोग कपित हो गए अरे तो बड़ा दुष्ट है असो जीवन जगत हो गए आयम राज्यम ना भती ऋषियों राज करने की युति नहीं, की नहीं। की है सिंहासन पर बैठने की युति नहीं है भगवान विष्णु की निंदा करता सब के साथ ऋषि लोग तो कपित हो गए में कुषा लेकर के चारों ओर से हीनहीन ऐसा ऋषिया ने श्रेर में घर करके और कुछ नहीं कहा मारा पीटा कुछ नहीं कहा हंकार रही बैनम जरूर हूं हूं ऐसा शब्द किया और उसका वही सिंहासन पर बैठा था हार फेल गया मर गया हम ऋषि लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए बहन की जो माता थी वो उसके शरीर को तो उसने तेल की कढ़ाई में सुरक्षित कर दिया आज ऋषि लोग तो धूल कभी प्रसन्न भी हो सकते हैं उसके शरीर को चलाया नहीं अब जब कोई राजा नहीं रहा तब तो चोर धांकू बढ़ गए अब तो संसार को लूटने लगे तदा धनंगम कदम जरूरत भय न राजकम ही सप्तम देशम जाता है जब ये दुर्दशा की ब्राह्मण ने तो कारण अब क्या करना चाहिए पर ऋषि लोग मिलकर के आए और आकर के राजभं में हुआ राजभ और कहा दैनिक माता से अरे वो अपने पुत्र का जो तेरा तक शरीर है उस अब को हमको गए उसको लेकर के उन्होंने उसका मंथन किया उससे गंगा का मंथन किया उससे पुरुष प्रगति का बिल्कुल काला छोटे कविता थी महा हम उसकी थोड़ी बहुत बड़ी था। और हाथ पैर छोटे छोटे थे रत्ता क्षस्ताम्र मूल हुआ आंखें लाल लाल थी लाल उसके तामे के समान लाल लाल रंग के थे तो प्रकट होकर के कहा से क्यों करोगी महाराज मैं क्या करूं बोली आपकी क्या रात है महात्मा बोले निषित बैठ गया तो वही निषाद हुए अल्लाह जिनको कहते हैं उनके, उनके इस उसके दंश के लोग ये पहाड़ वाला पहाड़ों में जंगलों में रहने लगे उसके शरीर का जो पाप था उसने अपहरण कर दिया इसके अंतर और बागियों का मंथन किया जैसे एक पुरुष और एक स्त्री प्रगति जो पुरुष थे वो उनका नाम प्रथम और जो स्त्री थी वो साक्षात लक्ष्मी का अंश थे और अर्ची उनका नाम था और वहां यज पृथु महाराज प्रकट हुए तो देवताओं ने आकाश से कृष्णों की दर्शा ब्रह्मा जी ने महाराजा तथु का दाया हाथ देखा तो उसमें भगवान विष्णु के चिन्ह देखे रेखात्मकम चक्रम और चथु के हाथ में चक्र रेखात्मक चक्र हम देखा ये तो भगवान विष्णु का अनुसार होता है पार्देव पर्म चिन्हम हो उनके में कमल के पुष्प का और जैसे होता है चिन्ह थे जो कहा कि तो हरेक कला हम लोग और उस समय उनको राज्य के सिंहासन पर दिखाया उनका अभिषेक किया वो ऐसी थोड़ी प्रकट हुए तो कोई छोटे से बालक वो पूर्ण स्वरूप से प्रकट हुए कुबेर ने उनको सिंहासन दिया पर उन्होंने स्वेच्छ सत्र दिया इंद्र ने मुकुट दिया ब्रह्मा जी ने उनको कवच दिया सरस्वती ने उनको हार अर्पण किया भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र अर्पण किया लक्ष्मी ने संपत्ति उनको दी भगवान शंकर ने उनको दलवार दिया भगवती अंबिका ने उनको उच्चार पृथ्वी ने पाद अर्पण किया अब अर सूत महाव बंदी वो उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुई तदा प्रताप पांड पृथु प्रहसन कान कुमी जब उनकी स्थिति करने को लोग खड़े हुए ना सूत हैं महाराज बंदी लोग हैं पर तुम बोले भाई बा अभी तक तो मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे मेरी स्थिति की जाए झूठी ही मेरी स्थिति करोगे तुम लोग लो। मैंने तुम्हारे साथ मैंने क्या ऐसा परोपकार किया है क्या ऐसा कार्य किया है जिसको लेकर के तुम मेरी स्तुति करोगे हर गुन गुना स्पष्ट गुण से मुंतिम स्त्रोत में छो मेरे गुण स्पष्ट नहीं हुए इन गुणों को लेकर के तुम मेरी स्तुति करोगे इस स्तुति करने के योग्यता भगवान ही है उत्तम श्लोक है वो अरे जब कुछ काल में कुछ थोड़े दिन के बाद मेरे गुण स्पष्ट हो जाए तो उन गुणों को लेकर के मेरी स्तुति कर सकते हो जो भले आदमी होते हैं जो विवेकी होते हैं वो अपनी उचित स्तुति को भी नहीं सुनना चाहते कोई अच्छे पुरुष होते हैं उनकी प्रशंसा करने लगे तो वो संकुचित हो जाते अरे हमारे मुर्भाई हमारे सामने क्या है ऐसी बात नहीं कहते किंचमता उदारा उचता में भी आपते जो जिद को थोड़ी लज्जा है उदार होते हैं वो अपनी उचित तो स्थिति को भी नहीं सहन करते वो तो कहते हैं मिलने बंद करो हमारी प्रशंसा मत करो और हम झूठी स्थिति तुमसे करा इसलिए उन्होंने रोक दिया हमारी स्थिति मत करो एक बार हम कानपुर में थे बड़ी बारी एक सभा थी जो एक पंडित ने एक श्लोक बोला पंडित जी ने निश्लोत बोला कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसी कन्या है जिसका अभी तक विवाह ही नहीं हुआ अद्यापी दुर्निवार स्त कन्या बहुत कौमारम ब्रह्मा की सृष्टि में एक ऐसी कन्या है जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ कौन कब स्तुति तो उसका विवाह क्यों नहीं हुआ तो सदभ्यो नरो सतै सतपुरुष तो उसको चाहते नहीं है तो सत्पुरुष तो उसको स्वीकार नहीं करते और जो असत्पुरुष हैं उनके पास होस्म नहीं जाना चाहते तो व्यवहार तो। <laughs> कैसे होते कैसे अपनाए इसलिए सदगुरु नरो सचिन साहब असंत अस्सी बनो नगर चंदे और उन्होंने सूट मारत बंदियों को रूप दिया हमारी स्तुति मत कर ऋषि तो लोगों ने कहा अरे भाई देखो तो इस तरह से स्तुति मत करो आपने ये किया आपने ये किया और तो स्तुति भविष्य के गुणों को लेकर के करो आप ये करेंगे आप ये करेंगे आप ऐसे होंगे आप ऐसे होंगे ऐसा तो कह सकते हैं बस ऋषियों का संकेत पाकर के स्तुति करने लगे उनकी महिमा का वर्णन करने लगी मन प्रेरता गायिका स्तुष्टि हे देवर्य हम आपकी महिमा का कहां वर्णन कर सकते हैं आप परमात्माओं में श्रेष्ठ होंगे धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे दुष्टों का शासन करने वाले होंगे समय पर दृव्य प्रजा से कर लेंगे और उनके लिए उसका पर व्यय भी कर लेंगे आप दृढ़ दृत होंगे सत्यवक्ता होंगे वृद्धों के सेवक होंगे परस्त्रीशु मात्र व्यक्ति हैं आप परस्त्रियों को मात्र मातृदृष्टि से देखेंगे सत्पुरुषों के सेवक होंगे आप सरस्वती नदी के किनारे सौ अश्वेध यज्ञ करेंगे आपके अश्वेध यज्ञ में इंद्र घोड़ा अपहरण करके ले जाएगा आप अपने यहां स्वयं घर ही और संदित ऋषियों का दर्शन करेंगे उनसे विमल ज्ञान प्राप्त करेंगे इस तरह से वो लोग स्तुति करके और अपनी दक्षिणा लेकर के चले बोलिए श्री कृष्ण भगवान और पृथ्वी महाराज राज सिन्हासन पर बैठ गए शासन करने लगे एक बार प्रजा और पृथ्वी में अन्न उत्पन्न ना अन्न की बड़ी समस्या प्रजा आकर के राजन हमको दयन चक्षराधना तपता स्वाम सगरण करता हम लोगों को भजन नहीं मिलता है अन्न अन खाने को नहीं मिलता है क्षुदारा में अगर अन्न बात यत्न करें हम लोगों को अन्न नहीं मिलता ऐसा तो आप लोगों कीजिए पृथ्वी तो महाराज ने देखा कि भूमि में जो अन्न बोया जाता है उगता नहीं है क्या बात है तो धनुष बांध लेकर के पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। अब पृथ्वी का जो अधिष्ठात्री देवता है वो गौ का रूप धारण करके उनके सामने से गौरी भागी वो धनुष बांध लेकर उसके पीछे पृथ्वे लोग सुधे मच्छासन करांग की ताम बध मैं तेरा बध करूंगा तू गौ से त्रण चलती है और गोधन है ये प्राणियों में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे नकों सेक हो अगर वो दुष्ट है तो राजा उसको तो दंड दे सकते पृथ्वी माता बोली हे देव तुमने ही तो दसातल से मेरा उद्धार किया बराह रूप से और आज तुम हमारे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो देखो जो पहले जो उपाय लोगों ने किए हैं उन्हीं को काम में लाना चाहिए ये औषधियां ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है औषधियों की ज्ञान चावल जो ये दुष्ट लोग जब इसका उपभोग करने लगे तो मैंने उनको यज्ञात के लिए अपने में छिपाया दिया अब वो जीवनसीन हो गए हैं अब उनको निकालने का कोई उपाय बात कीजिए यज्ञार्थता औषधि अग्रसमता बहुकालीन में जीणा जाता छीना जाता भगवान उसको नृहत के द्वारा साधन के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते वीर दोहन पात्र आत्म वत्सम दोहन पात्रम दो धारण से करते अगर अन्न आप चाहते हैं तो मेरे को समान करो कर जिससे वर्षा का जल उसमें रुकने लगे पृथ्वी पहले जहां कहां पर्वत ही पर्वत ऐसे ही थे ऐसे समान भूमि नहीं थी। महाराजा पृथ्वी ने उसको समान किया तो महाराजा पृथ्वी जो है उन्होंने पृथ्वी के भसन भूस के मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथों पर स्वयं औषधीर्घा ज्ञान उचारण अर्थ जो औषधी है इनका दोधन किया और पृथ्व में जब गौ जब वस में आ गई तब तो लोगों ने अनेक अनेक अपने वत्स और योग्यता की कल्पना करके अनेक प्रकार के देवताओं ने इंद्र को बिछड़ा बनाकर के स्वर्ण के पात्र में अमृत का दोहन किया दैत्यों ने प्रहलाद को वत् बनाकर के लोह के पाप में स्वरा का दोहन किया सिद्ध लोगों ने कबल को कपिल को रछड़ा बना करके अनुमानित सिद्धियों का ग्रहण किया सर्पों ने तक्षक को वत्स बना करके मुक्ति की पात्र में दृष का ग्रहण किया एवं सर्वे स्वे स्वे वत्सम कृपा स्वदेह रश्मयम परियों पर्वता हिमाचल पर्वतों ने हिमाचल को रछड़ा बनाया अपनी शिखरों पर स्वर्ण गैरकार धातुओं का ग्रहण किया तो इस तरह से पृथक पृथक बहताम गांव पृथ्वी गुरु हूं इसका तात्पर्य है क्या जिसके पास जो वस्तु है वो सब पृथ्वी माता से मिली हुई है चांदी है सोना है स्वर्ण है वस्त्र है पानी की चीज है जो कुछ भी है वो पृथ्वी एक गऊ है और उसका ही दूध है जिसके पास जो सड़कों के मुख में विष है तो भी पृथ्वी का ही दूध है देवताओं के पास अमृत है तो यही पृथ्वी का ही दूध है जो कड़वी चीज है वो भी पृथ्वी का दूध है जो मीठा मीठी दस्तूध है वो भी पृथ्वी का सौ पृथ्वी माता का ही दूध है उसी से इन लोगों का पालन पोषण हो रहा है वो तो बछड़े के और पात्र के देव से ये दूध अनेक प्रकार मैत्रीय कहते हैं एक दिन महाराजा पृथ्वी ने ब्रह्मावर्त में जहां प्राची संस्कृति होती है सौ में अश्वेदों का संकल्प किया और यज्ञ करना उन्होंने आरंभ कर दिया उस इंद्र जो है उन पृथ्वी का जो प्रभाव बढ़ता जाता है यश बढ़ता जाता है उनको तो सहन नहीं हुआ और इंद्र ने उसमें विघ्न किया जो अंतिम अश्वेध था सौमा तो जो अश्वमेघ था उसमें वहां जो घोड़ा बज रहा था से उसे खोल करके इंद्र ले, ले चुराकर और इंद्र जब घोड़ा ले, ले जा रहा था तो अपि महर्षि ने देख लिया अत्रणा प्रेर का पुत्र पुत्र पृथ्वी के पुत्र से बात इंद्र तुम्हारे घोड़े को लिए जा रहा पृथ्वी का पुत्र का जो पुत्र है ना वो धनुष बाण ले करके जब आगे बढ़ा उसके पीछे चला तो इंद्र ने अपना वेश बदल लिया जटिलम भस्मना छन्नम बाद जटा वाला बन गया शरीर में भस्म लगा ली और पृथ्वी के पुत्र ने समझा अरे इंद्र नहीं है ये तो कोई महात्मा है तो बाण नहीं छोड़ा उसे अप्रि महर्षि बोले अरे नहीं ये इंद्र ही है इसने रूप बदल लिया बस जल उसको तो मारने को तैयार हुआ तो वो घोड़े को छोड़ करके इंद्र चले गए ऐसे कई बार जब यज्ञ आरंभ करते हैं तो इंद्र बार बार घोड़ा चढ़ा करके ले जाता तब तो हमारा पृथु ने स्वयं प्रथु इंद्रम हूं तुम बाण मार दे अपने आप धनुष खनिष्ठा करके बाण चला लिया तो महाराज कि हमारा ये सौमा यज्ञ है अंत में इंद्र का नाम है शतक यज्ञ तक के इंद्र बनता है तो इंद्र तो ये ये कर ये निए निए ये को यह कि ये यज्ञ कर लेगा तब ये लिंगी बन जाए इसलिए सौमा यज्ञ उसे पूरा नहीं होने देता पृथ्वी तो महाराज ने जब गांध जनुष् पर चढ़ाया ऋतु जो उन्हें रूप दिया महाराज ये यजमान को जब तक कर्म में आपके सूत्र बना हुआ है आपके हाथ में जब तक आप यज्ञशाला में हैं तब तक, तक क्रोध नहीं कर सकते किसी की हिंसा में कर सकते अरे हमारे मंत्रों में सब शक्ति है आपकी आज्ञा हो तो यज्ञ नाशकम होश्यम जो तुम्हारे यज्ञ में दुर्घ नि डालता है उसको हम ही हवन कर हैं ऋतु में आपको क्रोध करने की क्या आवश्यकता हमारे मंत्रों में सब शक्ति है ऐसा कह करके ऋतजो ने अपना स्वरबा उठाया और मंत्र बोल करके आहुति डालने वाले थे उसी समय जट बदमा दिया उनको रोक निजारे क्या कर अरे ऋतजो इंद्र तो भगवान का स्वरूप ही है भगवान की मूर्ति है इंद्र वध योग इन देवताओं के लिए भाग दिया जाता है उनकी जब तो यज्ञ में पूजा होती है और पृथ्वी से कहा ब्रह्मा जी ने नृत यज्ञ लरम अब यज्ञ करना बंद करो आप तो मोक्ष तो आप तो मोक्ष के धर्मों को जानने वाले हैं आपको तो यज्ञों की क्या आवश्यकता चिंता मत करो कि हमारा सौमा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है ये ये बात मान्य सकता है ऐश चतुर्द्रह्म इस यज्ञ को बंद करो मैत्री कहते हैं भी गुरु जी ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को मान करके यज्ञ का आग्रह महाराजा पृथ्वी ने छोड़ दिया और इंद्र से मैत्री करनी पड़ी स्नेहम कर तुम छ इंद्र के पिछी जो द्वेष था उन्होंने तो छोड़ अब अभवृत स्नान किया देवताओं ने उनको महाराजा प्रभव वर दिया देवता वरान दधु हूं देवताओं ने वरदान दिया ब्राह्मणों ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के उनको आशीर्वाद देकर के अपने अपने घर को और इसके अनंतर भगवान स्वयं इंद्र को साथ में लेकर के पृथु के सामने प्रगट और भगवान बोले देखो राजन ये तुम्हारे यज्ञ में बिगड़ डालने वाला ये इंद्र है किसी ने तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होने दिया अब इसके अपराध को तुम क्षमा करो संसार में साथ वो अनात्मनो देहस्य अभिमाने में शरीर में अभिमान करके जो संत होते हैं विवेकी होते हैं वो किसी प्राणी से देश नहीं करते अगर आप तुम जैसे व्यक्ति भी भगवान की माया से मोहित होकर के राजदेश में फंसे रहे तो वृद्धों की सेवा का फल क्या हुआ पर? हमने महात्माओं की सेवा की सत्संग किया और राघव जो मन में से नहीं गए तो उस सेवा का हमको तो क्या फल मिला ये शरीर माया से उत्पन्न हुआ है ये इसमें ममता नहीं करनी चाहिए अरे आत्मा तो एक है शब्द शरीरों में उसको तो जो जानता है वो देह में रहता हुआ भी देह के धर्मों से रिवायमान नहीं होता भगवान कहते हैं पृथ्वी महाराज राजन देखो अहम वशीकृत चित्ते ने यथा सुलभ जितने अपने मन को बस में किया है उसने मानो हमको ही बस में किया मन जिसके बस में है उस, उसी को देवता कहते हैं और जो मन के बस में है उसी को दैत्य कहते हैं देवता और दैत्य में क्या अंतर है जो मन के बस में है वही दैत्य मन जिसके बस में है वही देखता है जिसका मन बस में है उसको यज्ञागतों के क्या आवश्यकता है अतः किंचित वरम विनुष्स भगवान कहते हैं अब हमसे कोई वर मांग तो तु महाराज बोले भगवान हम आपसे क्या वर मांगे आप स्वयं ही हमारा जिसमें हित हो ना वो स्वयं ही आप अपने आप दीजिए हम मांगेगा यथाचरित बाल हितम पिता स्वयं तथा तुमेवार वजन सं जैसे पिता अपने बच्चे का हित जिसमें समझता है वो बच्चे को देता है आप हमारा जिसमें हित समझे वही घर को दे हम क्या जाने कि हमारा किसमेंट न कामा तदप्य हम कचिन युष्मरणामुजा सहतान हृदयान्मुख विधत् करणालुक्रमे शर और पृथ्वी महाराज कहते हैं भगवान आपकी कथा सुनते सुनते हमको गलती नहीं होती तो हमको दस हजार काम दे दे तो कथा हम हैं। भगवान बोले अरे और भी कोई मांगना चाहिए तो समझ बूझ करके मांगना चाहिए भाई दस हजार काम तो तुम्हारे सारे शरीर में छोटे छोटे भी छिपकाए यहां तुम तो नहीं आएंगे सारे शरीर में नहीं आए दस हजार काम तुम मांग रहे हो तो दस हजार काम तो तुम्हारे सारे शरीर में भी नहीं आ सकते और तुम कहते हो हमको विघत कर्णायुत में शरा दस हजार काम हमको दे पृथ्वी महाराज ने कहा महाराज इसका ये तात्पर्य है दस हजार कामों में जो सुनने की शक्ति है इन दो कानों में ही दे दो तो इसलिए वैकुंठ में भी जो ब्रह्मलोक तो में भी जो आपकी कथा हो रही हो तो हम यहीं बैठे सुनते शेष भगवान भी कहीं कथा कह रहे हो पाताल लोक में तो हम यही सुनते दस हजार कानों में सुनने की जितनी शक्ति है इनको कानों में दे दोगी और फिर और क्या मांगते हो कि और हम मांगते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा में निरंतर रहती है वैसे मैं भी आपके चरणों की सेवा में रहना चाहता हूं तो लक्ष्मी जी में और हम में आपस में कलह न हो ये दूसरा वर्ग है अथो भजे पाखिल पुरुषोत्तम गुणालय पर्म करेगा अप्याभो कल नश्चा कृतत्त चरणो हम दोनों के एक आप ही पति हो जाएंगे ना। तो लक्ष्मी में और हम में आपस में कलह न हो ये दूसरा पर हम चाहिए हम में लक्ष्मी में झगड़ा होगा तो आप मेरा ही पक्ष लेंगे ये भी हमको विश्वास है परंतु ये झगड़ाई क्यों हूं आपके पास हमने ऐसा हम उधर घर देती है स्पर्धा न होना हमें आपस में और पिता जैसे पुत्र का हित चाहता है जिसमें हित होता है वही देता है पुत्र तो के लिए ऐसा आप जिसमें हमारा हित समझे वही हम हमको तो दे ये दिन वत् चल यथा पिता बाल चरे तथा अनुतम कर तुम अगर ये भगवान से भगवान ने पृथ्वी के वचनों को सुन करके उनका उनको सम्मान करते और पृथ्वीन में थे पूजे तो गंग सकते भगवान ने कहा ठीक अब भगवान जाना चाहते हैं पर पृथ्वी के प्रेम से बार बार जाते जाते फिर रुक जाते हैं इंद्र जो है अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उनके चरण छूने को तो दौड़े पृथ्वी पर महाराज देवताएं आप उनको आपकी आराधना करते हैं ऐसा है। एक दिन महाराजा पृथु हाँ ये कहते हैं मैत्रे बुद्ध जी पृथ्वी महाराज के शासन को कोई टाल नहीं सकता था सब तक सप्तक दीके दंड भरा ब्राह्मण कुलम वैष्णव से बिना ब्राह्मण कोई उनकी आज्ञा का पालन न करे तो उस पर कोई दंड नहीं था कोई साधु साधु और ब्राह्मण के ऊपर तो उनका शासन नहीं था पर और कोई व्यक्ति उनके शासन का उल्लंघन नहीं कर सकता एक बार ब्राह्मणों की समाज में ऋषियों की समाज में बड़ी भारी सवाल लगी हुई थी उस समाज में पृथ्वी महाराज उठ करके खड़े हुए उनने उनका लंबा तस्वीर तो था उनकी